महाभारत शांतिपर्व द्वाश्धिक्विशतमोध्याय संतकुमजी का ऋषियों को भगवतस्वरूप का नाम उपदेशीना युधिष्ठिर्वाच के आजा लोकेजन कत्यय न चिश्य ब्रह्म नीवत पितामह ने पूछा राजन जगत में कुछ विद्वान जड़ और चेतन अथवा प्रकृति और पुरुष दो तत्वों का प्रतिपादन करते हैं कुछ लोग जीव ईश्वर और प्रकृति इन तीन तत्वों का वर्णन करते हैं और कितने ही विद्वान अनेक तत्वों का निरूपण करते रहते हैं अतः कहीं ना विश्वास किया जा सकता है ना अविश्वास इसके सिवा वह पर परमात्मा दिखाई नहीं देता है नाना प्रकार के शास्त्र हैं और भिन्न भिन्न प्रकार से उनका वर्णन किया गया है इसलिए पितामह मैं किस सिद्धांत का आश्रय लेकर रहूँ यह मुझे बताइए भीष्मच स्वे स्वे युक्ता महात्मा शास्त्रे सुप्रभु विष्णु वर्तनते पंडिता लोके को विद्वान कष्ट पंडित ने कहा राजन शास्त्रों के विचार में प्रभावशाली सभी महात्मा अपने अपने सिद्धांत के प्रतिपादन में स्थित हैं ऐसे पंडित इस जगत में बहुत हैं परंतु उनमें वास्तव में कौन तत्व को जानने वाला विद्वान है और कौन शास्त्र चर्चा में पंडित है यह कहना कठिन है सर्वे सर्वेश तत्व यथारुचे तथा भवे अस्नर्थे इतिहासं पुरातन महाविवाद से युक्त ऋषिण सबके तत्वों को भली भांति समझ जैसी रुचि हो उसी के अनुसार आचरण करें। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास प्रसिद्ध है एक समय बहुत से भावितात्मा मुनियों का उसी विषय को लेकर आपस में बड़ा भारी वाद विवाद हुआ था हिमवत्ना ऋषि सपनाम ताण षंडाता सहस्राणी ऋषिण गणमा हिमालय पर्वत के पार्श्वभाग में कठोर व्रत का पालन करने वाले छह हजार हजार ऋषियों की एक बैठक हुई थी त्र केचिध्रुव विश्व से स्वरम तो निश्वर प्राप्ति कारण नव दैविद जगत उनमें से कुछ लोग इस जगत को ध्रुव अर्थात सदा रहने वाला बताते थे कुछ इसे ईश्वर सहित कहते थे और कुछ लोग बिना ईश्वर के ही जगत की उत्पत्ति का प्रतिपादन करते थे कुछ लोगों का कहना था कि इसका कोई प्राकृतिक कारण नहीं है तथा तो कुछ लोगों का मत यह था कि वास्तव में इस संपूर्ण जगत की सत्ता है ही नहीं अनेन चापर विप्रा स्वभाव कर्म चापर ही पौरुषम कर्म दैव चिम इसी प्रकार दूसरे ब्राह्मणों में से कुछ लोग स्वभाव को कितने ही कर्म को बहुत तेरे पुरुषार्थ को दूसरे लोग दैव को और अन्य बहुत से लोग स्वभाव कर्म आदि सभी को जगत का कारण बताते थे नाना हेतु सतहयुक्ता नाना शास्त्र प्रवर्तका स्वभा ब्राह्मणा राजन जिगि संत परस्परम वे नाना प्रकार के शास्त्रों के प्रवर्तक थे तथा अनेक प्रकार की सैकड़ों युक्तियों द्वारा अपने मत का पोषण करते थे राजन वे सभी ब्राह्मण स्वभाव से ही इस शास्त्रार्थ में एक दूसरे को पराजित करने की इच्छा करते थे ततस्तु मूलमुद्भूत वादे प्रत्यक्ष संयुत पात्रदंडात च वल्कलाजिन्वा सामके मंजुसमापन्ना तत शांता वसीष्ठम अब्रुवन्थर्वे ओ ब्रूहि सनातनम ना हम जामे विपेन्द्र प्रत्युवाच सताभु तर वादे और प्रतिवादियों में मूलभूत प्रश्न को लेकर बड़ा भारी वाद विवाद खड़ा हो गया उनमें से कितने ही क्रोध में भरकर एक दूसरे के पात्र दंड बलकल मृगचर्म और वस्त्रों को भी नष्ट करने लगे तत्पश्चात शांत होने पर वे सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण महर्षि वशिष्ठ से बोले प्रभु आप ही हमें सनातन तत्व का उपदेश करें यह सुनकर वशिष्ठ ने उत्तर दिया विप्रवरो मैं उस सनातन तत्व के विषय में कुछ नहीं जानता ते सर्वे सहिता विप्रा नारदिव्रूह महाभाग तत्वित भवानसी तब वे सब ब्राह्मण एक साथ नारद मुनि से बोले महाभाग आप ही हमें सनातन तत्व का उपदेश करें, क्योंकि आप तत्व हैं। ना हम कहता तब भगवान नारद ने उन ब्राह्मणों से कहा विप्रगण मैं उस तत्व को नहीं जानता हम सब लोग मिलकर कहीं और चले इस जगत में कौन ऐसा विद्वान है जिसमें मोह न हो तथा जो उस अद्भुत अमृत तत्व के प्रतिपादन में समर्थ हो तेवाक्यम ब्राह्मणाशीर सन्नद्धाम स चक्षती यह बातचीत हो ही रही थी कि उस ब्राह्मणों ने किसी अदृश्य देवता की बात सुनी ब्राह्मणों समत्कुमार के आश्रम पर आकर पूछो जाकर पूछो मैं तुम्हें तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे तमाह क्विजमो विभा कोशि कस्तम भवन मध्य न सेवाक्यदीर य उस समय वेद राशि के ज्ञान से सुशोभित विभाडक नामक ब्राह्मण शिरोमणि ने उस अदृश्य देवता से पूछा हम लोगों में तत्व के विषय में मतभेद उत्पन्न हो गया है ऐसी स्थिति में आप कौन हैं जो बात तो कर रहे हैं किंतु तो दिखते नहीं हैं भगवान महामुने जमक्षयम तो कहते हैं राजन तब भगवान सनत कुमार ने उनसे कहा महामुने तुम तो पंडित हो तुम मुझे सदा एक रूप से ही विचरण करने वाला पुरातन ऋषि सनत कुमार समझो मैं वही हूँ जिसे वेदवेदता पुरुष अक्षय बताते हैं पुनः तो कु तब उन महात्मा विभा ने पुनः उनसे कहा आदि मुनि प्रवर आप अपने स्वरूप का परिचय दीजिए केवल आप ही हमसे विलक्षण जान पड़ते हैं आपका स्वरूप हमारे सामने प्रत्यक्ष नहीं है अथवा यदि आपका भी कोई स्वरूप है तो वह कैसा है अथाह गंभीर तरा अनुपात वाक्यम महात्मा शरीर आदि न ते मुदे श्रोत्र मुखे पिता न पाद स्त प्रपदात्म के उस अदृश्य आदि महात्मा ने गंभीर स्वर में यह बात कही उन्हें तुम्हारे न तो कान है न मुख है न हाथ है न पैर है और न पैरों के पंजे ही है ब्रुवन्मुन सत्यमथो निरीक्ष विद्वान्मसा निगम्य रिथे कथम वाक्यदं ब्रभीषि न चाश्य मंता ने न शुश्रुभुस्त प्रतिवाक्यम दिजोत्मा निरीक्ष मणा आकाशम प्रहसत मुनियों से बातचीत करते हुए विद्वान विभाडक ने अपने विषय में जब यह भाव सत्य देखा तो मन ही मन विचार करने करके कहा जिसे आप ऐसी बात क्यों कहते हैं यदि इसको जानने वाला या न जानने वाला कोई न रहे तब क्या होगा परंतु इसका उत्तर उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को फिर नहीं सुनाई दिया वे हंसते हुए आकाश की ओर देखते ही रह गए आश्चर्य ते मेयुर्म महागिरी संवत्कुमार संकाशम सगणाम यह तो बड़े आश्चर्य की बात है ऐसा मानकर वे सभी मुनिश्रेष्ठ दल बल सहित स्वर्ण में महागिरि मेरू पर सनत कुमार जी के पास गए तम पर्वतम सम्य दूधिया नमाशिता कुमारे मरहत वेद पारा उस पर्वत पर आरूढ़ हो ध्यान का आश्रय उन ऋषियों ने पूजनीय देव सनत कुमार को देखा जो निरंतर वेद के पारायण भी लगे हुए थे तथा संवत्सरे पुण्य प्रकृत स्त सं महाबलि संत्कुमारम राजेन्द्र प्रणिपत द्विजा आगता भगवाना ज्ञानस ज्ञातमया मृगणा वाक्यम तथरी न कार्य बद्धयुता काममृपुंग राजेंद्र एक वर्ष पूर्ण होने पर जब महामि संत कुकुमार प्रकृतित हुए तब ये ब्राह्मण उन्हें प्रणाम करके खड़े हो गए ज्ञान से जिनके सारे पाप धूल गए थे उन भगवान सनत कुमार ने वहाँ पधारे हुए ऋषियों से कहा मुनिगण अदृश्य देवता ने जो बात कही है वह मुझे ज्ञात है अतः आज आप लोगों के प्रश्नों का उत्तर देना है मुनिभरो आप इच्छा अनुसार प्रश्न करें तम अब्रुवन प्राजल हो महा मुनिजोतम ज्ञान निधि कथम व्यय ज्ञान यक्षामहे यक्षामूप कुमार विष्णुजी कहते हैं तब उन ब्राह्मणों ने हाथ जोड़कर परम निर्मल ज्ञान निधि महामुनि सनत कुमार से कहा कुमार हम लोग ज्ञान के भंडार और परमेश्वर का किस प्रकार करें प्रसिद्ध नो भगवन ज्ञानलेम मधु प्रयाताय सुखा संत यूप महाम तत्र किम कुछ महानुभाव भगवान महामुनि महानुभाव आप हम पर प्रसन्न होइए और हमें ज्ञान रूपी मधुर अमृत का लेष मात्र दान कीजिए क्योंकि संत अपने शरणागतों को सदा सुख देते हैं वह जो विश्वरूप पद है वह क्या है यह हमें बताइए सतहियुक्त भगवान महात्मा यह भगवान सत्य तुस्व उनके इस प्रकार विशेष अनुरोध करने पर पर ब्रह्म परमात्मा में आसक्त चित्त सत्य बेदता महात्मा भगवान कुमार ने जो कुछ कहा उसे सुनो अनेक ते वे अनेक कलेग्य ऋषियों के बीच में बैठे थे उन्होंने उनसे शुभ निवेदन से सत्स्वरूप आनंद में परमेश्वर का इस प्रकार प्रतिपादन आरंभ किया यथा पूर्व शरीर द्विजोतमा तथे वाक्यम तथ सत्यम अजानतःत सनत कुमार बोले द्वजोत्तम आप लोगों के बीच में पहले अदृश्य देवता ने जो कुछ कहा था उनका यह कथन वह कथन उसी रूप में सत्य है आप लोगों ने उसे न जानते हुए ही उसके साथ वार्तालाप किया था समृद्व परम कारणमस्ती सर्विद्वान् ग चुत्रह कश्यह के न के सुनिए वह विश्व रूप परमात्मा का परमात्मा सबका परम कारण है जो उस सत्य सर्वस्वरूप परमेश्वर का को जानता है वह न तो भयभीत होता है और न कही जाता है मैं कहाँ हूँ किसका हूँ किसका नहीं हूँ किस प्रकार साधन से कार्यकर्ताओं इत्यादि विचारों में न पड़कर परमात्मा को अनुभव करता है सयुग तो व्यापृक परमात्म वह परमात्मा युग युग में व्यापक है वह जड़ात्मक प्रपंच से अत्यंत भिन्न रूप में पृथक स्थित है उस परमात्मा से भिन्न जो कोई भी जड़ वस्तु है उसकी पारमार्थिक सत्ता नहीं है यथा वायुरेक सन् बहुधे यथावि मृगे व्याघ्रे च मनु वेणु संशय वायुरथ आत्मा तथा सौ परमात्मा सामने इव भाती जैसे वायु एक होकर भी अनेक रूपों में संचरित होता है पक्षी मृग व्याघ्र और मनुष्य में तथा वेणु में यथार्थ रूप से स्थित होकर एक ही वायु के भिन्न भिन्न स्वरूप हो जाते हैं जो आत्मा है वही परमात्मा है परंतु वह जीवात्मा से भिन्न सा जान पड़ता है एवं आत्मा सवती सर्व आत्मा पश्यंत जिगृतिभाषती इस प्रकार वह आत्मा ही परमात्मा है वही जाता है वह आत्मा ही सबको देखता है सबकी बातें सुनता है सभी गंधों को सूंघता है और सबसे बातचीत करता है चक्र शतम महात्मा परि तो दस रम यथा सूर्य अनुगछति तम प्रभुम सूर्यदेव के चक्र में सब और दस दस किरणें हैं जो वहां से निकलकर महात्मा भगवान सूर्य के पीछे पीछे चलती है दिने दिने तम्ये ते पुनरुगछते दिशा ताव भवनताम यथावित शरीर सूर्यदेव प्रतिदिन अस्त होते और पुनः पूर्व दिथा में उदित होते हैं परंतु वे उदय और अस्त दोनों ही सूर्य में नहीं हैं इसी प्रकार शरीर के अंतर्गत अंतर्यामी रूप से जो भगवान नारायण विराजमान है उनको जानो उनमें शरीर और अशरीर भाव सूर्य में उदय अस्थि की ही भाँति कल्पित है, तथा हैक्षण चरण विप्रवरों आप लोगों को गिरते पड़ते चलते फिरते और खाते पीते प्रत्येक कार्य के समय ऊपर नीचे आदि प्रत्येक देश और दिशा में एक मात्र भगवान नारायण सर्वत्र विराज रहे हैं ऐसा अनुभव करना चाहिए परमं आत्मनाजात्मदीपम तमात्मी उनका दिव्य सुवर्ण में धाम ही परम पद पर जानना चाहिए उसे पाकर जीवन कितार्थ हो जाता है वह स्वयं ही अपना प्रकाशक और स्वयं ही अपने आप में अंतर्यामी आत्मा है संचतम सचतम पूर्वम भ्रमरो वर्तते भ्रमन योभिमानी वजान आते न मुयति न हीयते भौरा पहले रस का संचय कर लेता है तब फूल के चारों ओर चक्कर लगाने लगता है उसी प्रकार जो ज्ञानी पुरुष देहाभिमानी जैसा बनकर लोक संग्रह के लिए सब विषयों का अनुभव करता है वह न तो मोह में पड़ता है और न छण होता है न चक्षुषा पश्यति कश्य नैनमतिपमस्तो मंत्रे न कोई भी उस परमात्मा को अपने जन्मचक्षुओं से नहीं देख सकता अंतःकरण में स्थित निर्मल बुद्धि के द्वारा ही उसके रूप को ज्ञानी पुरुष देख पाता है उस परमात्मा का मंत्र द्वारा जजन किया जाता है तथा श्रेष्ठ द्विज ही उसका जजन करता है नव धर्मी न चाधर्मी द्वंद्वातीतो विमस्तर ज्ञान तृप्त सुखम शैते हमृतात्मा न संशय वह अमृत स्वरूप परमात्मा न धर्मी है न अधर्मी वह द्वंद्व से अतीत और से शून्य है इसमें संदेह नहीं कि वह ज्ञान से परित्रृप्त होकर सुखपूर्वक सोता है एवं ऐसा जगत सृष्टि कुरुते माया प्रभु न जानाते मूढ़ात्मा कारण चात्मनोत तथा ये भगवान अपनी माया द्वारा जगत की सृष्टि करते हैं जिसका हृदय मोह से आच्छ है वह अपने कारणभूत परमात्मा को नहीं जानता ध्याता दृष्टा तथा मंत्र बोधा दृष्टान ये सह कौ विवान्न परमात्मा अनंत लोक भाव यत्सत्यम मैं प्रोक्तम गं मुंगवाह वही ध्यान दर्शन मनन और देखी हुई वस्तुओं का बोध प्राप्त करने वाला है संपूर्ण जगत की उत्पत्ति करने वाली उस अनंत परमात्मा को कौन जान सकता है मुनिवरों मुझसे यहाँ तक कि हो सकता था मैंने इसका स्वरूप बता दिया अब आप लोग जाइए भीच एवं प्रणम्य विप्रिंद्र ज्ञान सागर संभव सनत्कुमारम संदृश्य जग मुस्ते रुचिर पुनः विश्व जी कहते हैं राजन इस प्रकार ज्ञान के समुद्र की उत्पत्ति के कारणभूत मनोहर आकृति वाले सनत कुमार को प्रणाम करके उनका दर्शन करने के पश्चात वे सब ऋषि मुनि वहां से चले गए तस्मा कौनते ज्ञान योग परो भव ज्ञानमेव महाराज सर्व दुख विनाशन अतः महाराज कुंती नंदन तुम भी ज्ञान योग के साधन में तत्पर हो जाओ ऐसा ज्ञान ही संपूर्ण दुखों का विनाश करने वाला है इद महदुखम अमाकरण नृणाम पवित्राणतम पुराण पुराण पुंसा महात्मना महाबुनिना प्रवेण तध्रुव जो लोग महान दुख के आकर बने आकर बने हुए हैं उन मनुष्यों के परित्रण के लिए पूर्व काल में पुरुष महात्मा महामुनि महामुनिशिरोमणि नारायण ऋषि ने इस ज्ञान को प्रकट किया था यह अविनाशी है युधिष्ठि उवाच यदिद कर्मलोकेन शुभम वा यदि शुभम पुरुषीस्त फल योगे न भारत कर्ता पुरश उता हो नएती पितामह युधि ने पूछा भारत इस श्लोक में जो यह शुभ अथवा अशुभ कर्म होता है वह पुरुष को उसके सुख दुख स्वरूप फल भोगने से भोगने में लगा ही होता है परंतु पुरुष उस कर्म का करता है या नहीं इस विषय में मुझे संदेह है अतः पितामह मैं आपके द्वारा इसका तत्वयुक्त समाधान सुनना चाहता हूँ भीष्म मम प्रहलादस्य इंद्रस्य च इंद्रुधिष्ठिर भी ने कहा युधिष्ठिर इस विषय में विज्ञ पुरुष इंद्र और प्रहलाद के संवाद रूप एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं अशक्त धूतपाप्मा कुल जा बहुश्रुत अस्तब अनहंकार सत्स्थ सम रुल्य निंदाकार निवासी चराचराण भूता प्रभुवाय अक्रोध्यं अष्यम अियुच कांचने वाथोषे वाभ सदर्शन आत्मनिश्रेयति जाने धीर निश्चित निश्चय परावर भूतां सामदर्शन भक्त भागवत न्यम नारायणपरायण ध्यां परिण्य कशिपोषि सप्र प्रह्लाद्माशीनमेकांते भुभुत्सम तत्जाभिगंधम अब्रवी प्रहलादी के मन में किसी विषय के प्रति आसक्ति नहीं थी उनके सारे पाप धुल गए थे वे कुलीन और बहुशुद्ध विद्वान थे वे गर्व और अहंकार से रहित थे वे धर्म की मर्यादा के पालन में तत्पर और शुद्ध सत्वगुण में स्थित रहते थे निंदा और स्थिति को समान समझते मन और इंद्रियों को काबू में रखते और एकांत स्थान में निवास करते थे उन्हें चराचर प्राणियों की उत्पत्ति और विनाश का ज्ञान था अप्रिय की प्राप्ति में क्रोधी क्रोधयुक्त तथा प्रिय की प्राप्ति होने पर हर्षयुक्त नहीं होते थे मिट्टी के ढेले और सुवर्ण दोनों में उनकी समान दृष्टि थी वे ज्ञान स्वरूप कल्याण में परमात्मा के ध्यान में स्थिर और धीर थे उन्हें परमात्म तत्त्व का पूर्ण निश्चय हो गया था उन्हें बराबर स्वरूप ब्रह्म का पूर्ण ज्ञान था वे सर्वज्ञ संपूर्ण भूत प्राणियों में समदर्शी एवं जितेंद्र थे वे भगवान नारायण के प्रिय भक्त और सदा उन्हीं के चिंतन में तत्पर रहने वाले थे हिरण्यकूनंदन प्रहलाद जी को एकांत में बैठकर परमात्मा श्रीहरि का ध्यान करते देख इंद्र उनकी बुद्धि और विचार को जानने की इच्छा से उनके निकट जाकर इस प्रकार बोले लोके सर्वां तान ये लक्ष्यम् या महे दास संसार में जिन गुणों को पाकर कोई भी पुरुष सम्मानित हो सकता है उन सबको मैं आपके भीतर स्थिर भाव से स्थित देखता हूं अथते लक्ष्यते बुद्धि सम नहीं जनह आत्मनम मन्यमान संय कि मन्यसे श्रे आपकी बुद्धि बालकों के समान राग द्वेष से रहित दिखाई देती है आप आत्मा का अनुभव करते हैं इसीलिए आपके ऐसी स्थिति है अतः मैं पूछता हूँ कि इस जगत में इस जगत में इस में आप किसको आत्मज्ञान का सर्वश्रेष्ठ साधन मानते हैं बद्ध प्रह्लाद बद्ध्युत प्रहलाद आप रस्े गए अपने राज्य से भ्रष्ट हुए और शत्रुओं के वश में पड़ गए थे आप अपनी राज लक्ष्मी से वंचित हो गए प्रह्लाद जी ऐसे सोचने स्थिति में पड़ जाने पर भी आप शोक नहीं कर रहे हैं देते या उताहुं प्रज्ञालाभात्ताहोतसतया प्रहलाद स्वस्वोशी पश्यन्द्रत्म प्रहलाद जी आप अपने ऊपर संकट आया देखकर भी निश्चिंत कैसे हैं दैत्यराज आपकी यह स्थिति आत्मज्ञान के कारण है या धैर्य के कारण वाचा वाचा स्वाम इसके इंद्र के इस प्रकार पूछने पर परमात्म तत्व को निश्चित रूप से जानने वाले धीर बुद्धि प्रहलाद जी ने अपने ज्ञान का वर्णन करते हुए मधुर वाणी में कहा प्रहलाद वाच प्रवृत्तिम चवृत्तिम चूता बुद्ध थे तस्य तय स्तंभ संभो बाल्यान्ना प्रहलाद जी बोले देवराज जो प्राणियों की प्रवृत्ति और निवृत्ति को नहीं जानता उसी को अविवेक के कारण स्तंभ अर्थात जड़ता या मोह होता है जिसे आत्मा का साक्षात्कार हो गया है उसको कभी मोह नहीं होता स्वभा संप्रवर्तंत निवर्तनते तथा सर्वे भावा तथा भाव पुरुषाथो नब तरह के भाव और अभाव स्वभाव से ही आते जाते रहते हैं उसके लिए पुरुष का कोई प्रयत्न नहीं होता पुरुषार्थस्य चाभावे चा भाव नाचिके कारक स्वयं न कतः जातम पुरुष का प्रयत्न न होने से कोई पुरुष कर्ता नहीं हो सकता परंतु स्वयं कभी न करते हुए भी उसे इस जगत में कर्तापन का अभिमान हो जाता है यस्तु युकर्तारम आत्मान्य साधु साधु तस्वती प्रज्ञा अतत्व जो आत्मा को शुभ या अशुभ कर्मों का कर्ता मानता है उसकी बुद्धि दोष से युक्त और तत्वज्ञान से रहित है ऐसी मेरी मान्यता है यदि पुरुष करता सक से ध्रुव आरंभास्त सिद्धे न तो जावे इंद्र यदि पुरुष ही करता होता तो वह अपने कल्याण के लिए जो कुछ भी करता उसके भी सारे कार्य अवश्य सिद्ध होते उसे अपने प्रयत्न में कभी पराभव नहीं प्राप्त होता अनिष्ट ही निवृत्ति अनिवृत्ति प्रिय लक्ष्य मनाना पुरुषार्थ तथा कृतः परंतु देखा यह जाता है कि इष्ट सिद्धि के लिए प्रयत्न करने वालों को अनिष्ट के भी प्राप्ति होती है और इष्ट की सिद्धि से विवंचित रह जाते हैं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 प्रतिपतरा कैचि दृश्यंते बुद्धिमत्तरा विपेभ्योल्पबुद्धिभ्यो लिपसमानगम कितने ही सुंदर और अत्यंत बुद्धिमान पुरुष भी क्रोप और अल्पबुद्धि मनुष्यों को धन पाने की आशा करते देखे जाते हैं स्वभाव प्रेरिता सर्व निवसंते गुणा जदा शुभाशुभा तदा जब शुभ और अशुभ सभी प्रकार के गुण स्वभाव की ही प्रेरणा से प्राप्त होते हैं तब किसी को भी उन पर अपमान करने का क्या कारण है स्वभादेव तत्सर्व में निश्चिता मति आत्मा प्रतिष्ठा प्रज्ञावा अमनाशी तथो न्यम मेरे तो यह निश्चित धारणा है कि स्वभाव से ही सब कुछ प्राप्त होता है मेरे आत्मनिष्ठ बुद्धि भी इसके विपरीत विचार नहीं रखती कर्म जमती मनंते फल योगम शुभाशुभम कर्मणाम विषय कृष्णम अहम वक्षाम हित छृण यहाँ पर जो शुभ और अशुभ फल की प्राप्ति होती है उसमें लोग कर्म को ही कारण मानते हैं अतः मैं तुमसे किसकी कर्म के विषय का ही पूर्णतयावर्णन करता हूँ सुनो यथावे तेकोधन वोषधन एवं सर्वाणी कर्माणी स्वभाव से ही व लक्षण जैसे कोई कौवा कहीं गिरे हुए भात को खाते समय काँव काँव करके अन्य काकों को यह जता देता है कि यहाँ अन्न है उसी प्रकार समस्त कर्म अपने स्वभाव को ही सूचित करने वाले हैं विकारा नो वेदे प्रकृतिम पराम तस्तंभ भेद बाल्यात जो विकारों कार्यों को ही जानता है उनकी परम प्रकृति स्वभाव को नहीं जानता उसे को अभिवेक के कारण मोह या अभिमान होता है जो इस बात को ठीक ठीक समझता है उसे मोह नहीं होता स्वभाव भाविनो भावान्वेह निश्चयान बुद्धिमान से दर्पो वा मानो वा किति सभी भाव स्वभाव से ही उत्पन्न होते हैं इस बात को जो निश्चित रूप से जान लेता है उसका दर्प या अभिमान क्या बिगाड़ सकता है वेद धर्म विधि कृष्ण भूताता तस्मा छक न शोचा भी सर्व हे वेदमंतवत इंद्र मैं धर्म की पूरी पूरी विधि तथा संपूर्ण भूतों की अनित्यता को जानता हूँ इसलिए यह सब नाशवान है ऐसा समझकर किसी के लिए शोक नहीं करता निर्ममो निरहंकारो निरासिन मुक्तबंधन स्वस्थो व्यपेत पशा भी भूताना प्रभुवाप्य ममता अहंकार तथा कामनाओं से शून्य और सब प्रकार के बंधनों से रहित हो आत्मनिष्ठ एवं असंग रहकर मैं प्राणियों की उत्पत्ति और विनाश को सदा देखता रहता हूँ कृत प्रज्ञांतः तृष्ण से नायासो विद्य शक्र पश्यतो लोकम इंद्र मैं शुद्ध बुद्धि तथा मन और इंद्रियों को अपने अधीन करके स्थित हूँ मैं तृष्णा और कामना से रहित हूँ और सदा अविनाशी आत्मा पर ही दृष्टि रखता हूँ इसलिए मुझे कभी कष्ट नहीं होता प्रकृत च विकारे च नीम प्रीते न चुशे वेचारम च न पश्या मध्य ममायते प्रकृति और उसके कार्यों के प्रति मेरे मन में न तो राग है न द्वेष न किसी को न अपना द्वेषी समझता हूँ और न आत्मीय ही मानता हूँ नोर्धम नागन तिर चन क्वि छक्र काम यही नहे गे ये नवे ज्ञान ए न ज्ञान कर्म विद्यते ही इंद्र मुझे ऊपर स्वर्ग की नीचे पाताल की तथा बीच के लोक मर्त्य लोक की भी कभी कामना नहीं होती ज्ञान विज्ञान और गेय के निमित्त भी मेरे लिए कोई कर्म आवश्यक नहीं है शक्रुवाच यभ्यते प्रजा यातिरवाप्य प्रबृिता वायं पाया सामक प्रहलाद पृक्षत इतन... इंद्र ने कहा प्रहलाद जी जिस उपाय से ऐसे बुद्धि और इस तरह की शांति प्राप्त होती है उसे पूछता हूँ आप मुझे अच्छी तरह उसे बताइए प्रहलाद वाचम आर्जवेना प्रमादेना प्रसादेना न प्रसादे न आत्मवत्म वृद्ध शुश्रूषया महत प्रहलाद ने कहा इंद्र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 जो कुछ भी तुम देख रहे हो सब स्वभाव से ही प्राप्त होता है शक्रो विस्मय महागमत महाताराजन तदवाक्यम प्रत्य प्रत्यपूजयत राजन दैत्यराज प्रह्लाद के इस प्रकार कहने पर इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ उन्होंने बहुत प्रसन्न होकर उनके वचने की प्रशंसा की सतदाभ्यर्च दैत्येन्द्रोक्य पतिश्वर असुरेन्द्र उपा मंत्र जुगा निवेशनम इतना ही नहीं त्रिलोकीनाथ देवेश्वर इंद्र ने उस समय दैत्यों और असुरों के स्वामी प्रहलाद का पूजन किया और उनकी आज्ञा लेकर वे अपने निवास स्थान लोक को चले गए इतिश्री महाभारती शांति परवड़ी मोक्ष धर्म परमड़ी शक्र प्रहलाद संवादो नामक द्वांशत्यधिक द्विशतमो अध्याय इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में इंद्र और प्रहलाद का संवाद नामक दो अध्याय पूरा हुआ